राम कृष्ण वचनामृत 15 अप्रैल अठारह सौ तिरासी दूसरा भक्तों के साथ कीर्तन आनंद समाधि में अब संकीर्तन होगा मृदंग बजाया जा रहा है गोष्ठ मृदंग बज रहा है अभी गाना शुरू नहीं हुआ मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त करता है श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं रह रहकर कर मृदंग वादक पर दृश्य डालकर कह रहे हैं आहा मुझे रोमांच हो रहा है गवैयों ने पूछा कैसा पद गाएं? श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा जरा गौरांग के कीर्तन गाओ कीर्तन आरंभ हो गया पहले गौरचंद्र का होगी फिर दूसरे गाने कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है कीर्तन गवैये अंतरों में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं सखी मैंने पूर्ण चंद्र देखा न ह्रास है न मृगाक हृदय को आलोकित करता है गवैयों ने फिर गाया कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है श्री कृष्ण यह सुनते ही सुनते समाधि मग्न हो गए गाना होता ही रहा कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठ कर खड़े हो गए तथा प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे सखी रूप का दोष है या मन का दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में शाम ही शाम देखते हूँ श्री राम कृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं गवैये फिर गा रहे हैं गोपिका की उक्ति बंसीरी तू अब न बज क्या तुझे नींद भी नहीं आती इसमें पद जोड़कर गा रहे हैं और नींद आए भी कैसे सेज तो कर है ना श्रीमुख के अमृत का पान करती है तिस पर उंगलियां सेवा करती हैं श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया कीर्तन होता रहा श्रीमती राधा की उक्ति गाई जाने लगी वे कहती हैं दृष्टि श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई सभी इंद्रियों ने उत्तर दे दिया तो मैं ही अकेली क्यों रह गई अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलन का कीर्तन होने लगा राधिका जी श्री कृष्ण को पहचानने पह, पहनाने के लिए माला गुथी रही थी कि अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए युगल मिलन के संगीत का आशय यह है कुंजवन में श्याम विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही है दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है आधे में सुनहली किरणों की छटा है और आधे में नीलकान्त मणि की ज्योति गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और आधे में गजमुक्ता कानों के अर्धभाग में मकर कुंडल है और अर्धभाग में रत्नों की छवि अर्धललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय मस्तक के अर्धभाग में मयूर शिखंड शोभा पा रहा है और आधे में वेणी कनक कमल झिलमिला रहे हैं फणि मानो मणि उगल रहा है कीर्तन बंद हुआ श्री राम कृष्ण भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ट हो प्रणाम कर रहे हैं चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संकीर्तन भूमि की धूली लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं